नमो नमः मन्त्रपाठः ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम् करवा ओम शान्ति शान्ति चतुर्थम अथ चतु प्रकर प्रयत्ना बाहत् वर्ग प्रथमद्विया श स विसर्जनीय दिवायाम चौतक श्वास तो बाह्य प्रयत्न को लेकर के हम विचार कर रहे हैं वर्ग प्रथम द्वितीया पांचों वर्गो के प्रथम और द्वितीय अक्षर तालव्यकार मूर्धन्य शी विसर्जनीय जीवामूल जो कि जिसके आगे कवर का ककार और ककार आते हैं उपद्मानीय जो कि इसके आगे पकार और कार आते हैं यमो पहला और चुष्ट है विवृतक ये सब के सब वर्ण अठारह प्रकार के वर्ण विवृत कंठ वाले हैं विस्तृत कंठ वाले हैं विकास को प्राप्त हुआ हुआ वा कंठ वाले हैं श्वासानुप्रदानाह इन वर्णों का जो मूल कारण है वो श्वास है और अघोषाह जिनके उच्चारण में घोष नहीं होता है अगला सूत्र देखिए एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा इसका पाठ पाठभेद भी है वर्ग यमान वर्ग यमान प्रथमा अल्प प्राण इतरे सर्वे महाप्राण ऐसा पाठभेद है वर्गयम प्रथमा अल्प्राण इतरे सर्वे महाप्राण तो एके अल्प एक अल्प प्राण एक अर्थ है कुछ अल्प प्राण प्राण वाले हैं इतरे उनसे भिन्न महाप्राणा महाप्राण वाले हैं और जो पाठभेद है वर्ग माना वर्ग यमा प्रथमा अल्प इतरे सर्वे महाप्राणा वर्ग्य वर्गयम ये छे तीन हैं प्रथमा एक अल्प्राण एक महाप्राण एक तीन। वर्ग्य वर्ग्य का अर्थ है वर्गे भव वर्ग्य, वर्ग में होने वाले वर्ग्य का मतलब है वर्ग में होने वाले यानी कवर्ग चवर्ग तवर्ग ऐसे ये जो पांच वर्ग है इन वर्गों में होने वाले वर्णों को वर्गीय कहते हैं प्रत्यय होकर के वर्ग्य बनता है समास जो है वर्ग्या ये योग योगध्वनि अल्प इसमें समास है अल्प प्राणा आदि इमा जी कौन से समास हो सकता है, है, है। अल्प्राणा क्योंकि अल्प प्राण वाले क्योंकि वो स्वयं नहीं है अल्प प्राण वाले कोई दूसरे हैं अन्य पदार्थ है जिन शब्दों के बीच में समास हो रहा है उन शब्दों में अर्थ नहीं है वो उससे अलग है अर्थ वस्तु अलग है तो समास है प्राण ये शाम अल्प प्राण ये शाम ते अल्प प्राण तो वर्ण के लिए यह अल्प शब्द है यानी वर्ण का विशेष नहीं है अल्प प्राण ये शाम ते अल्प ऐसे ही अगला शब्द है महाप्राणाहविक है भी माता सुदेश जी इसमें कौन सा समास है महाप्राणाह माता सुदेश जी सुन रहे हैं ऋषा जी बताएंगी जी, इसमें भी इसमें भी बहुप्रिय है बिल्कुल ठीक ठीक है इसमें भी बहुरी है महान प्राण प्राण जिसमें महान प्राण वो बहुप्री अलग से शब्द ठीक है।, है महान प्राण ये शाम महाप्राण महान प्राण ये महाप्राण बहुरी समाते अब सूत्र का अर्थ लिखिएगा वर्गस्थवर्णेश प्रथमा अर्थात कतटतपा वर्गस्थवर्णेश वर्गेश मतलब है वर्णस्थ वर्गस्थवर्णेश वर्गेश वर्गस्थवर्णेषु यमेषु च प्रथमाः कचटतपाः प्रथमसञ्जकाप्रयत्नवन्तः इतरे इतरे अर्था प्रथमातिथमाता फथमाति छतीयसा वर्णा तालव्य तथा तलव्यशकार मूर्धन्यषकार दसर्जनीय दिवामूल उपर्दमा चेसवर्णा महाप्राणवता मैं सूत्रांत को दोबारा दोहराता हूं आपने जो लिखा है उसको देख लीजिएगा अर्थात वर्ग अर्थात कतटतपा प्रथम संजकाह अल प्राण प्रयत्न इतरे अर्था प्रथमाति छा द्वितयस तथा सालव्यशकारषकार्यसकार विसर्जनीय च युवामूलीय उपद्मा चे वर्णा भवन्ति अब मैं हिंदी में इसका अर्थ आपके सामने रख रहा हूं वर्गस्थ वर्ण म संजक वर्णों में से वर्गस्त वर्ण यम संजक वर्णों में से प्रथम वर्ण कटटतपा ये अल्प प्रयत्न से बोले जाने वाले वर्ण हैं वर्गस्थ वर्णों और यम संजक वर्ण। चारों यमों में से वर्गस्त वर्णों और यम संजक चार वर्णों में से प्रथम वर्ण कचट तप ये वर्ण अल्प प्रयत्न वाले होते हैं अर्थात अल्प प्राण से उत्पन्न होने वाले हैं अर्थात अल्प प्राण से उत्पन्न होने वाले हैं प्रथम वर्णों को छोड़कर द्वितीय संजक वर्ण प्रथम वर्णों को छोड़कर द्वितीय संजक वर्ण ख छलव्य सकार मूर्धन्य सकार दंत्य सकार विसर्ग ूलीय और उपद्मानीय ये सब वर्ण अधिक प्रयत्न वाले अर्थात महान प्राण से उत्पन्न होने वाले होते हैं इनके उच्चारण में वर्गों के प्रथम वर्णों को जब बोलते हैं तो इसमें जो प्राण है वो अल्प लगता है और जब द्वितीय वर्ण को बोलते हैं तो अधिक लगता है तो कम प्राण जिसमें हो उसको अल्प प्राण कहते हैं जिसमें अधिक प्राण का प्रयोग होता है उसको महाप्राण कहते हैं बस इतना अंतर है इस विषय में आप आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं ओ, स्वामी जी जो इसमें हिंदी में अर्थ किया है वहां पर पांचों वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम जी जी। अर्थात क ग आदि ये सब अल्प प्राण बताए हैं जी बिल्कुल और हमने जो अर्थ लिखा है उसमें केवल प्रथम अक्षर आया है अल्प प्राण में आ, इसका कारण ये है कि इसमें ऐसे भावानुवाद लिख दिया है क्योंकि आ, आगे सूत्र आएगा उसमें उनके बारे में भी बताएंगे आगे इसके लिए अलग सूत्र इसलिए मैं जान करके उन वर्णों को नहीं बोला इस आगे सूत्र आएगा उस सूत्र में उनके बारे में स्पष्ट किया यथा तृतीया तथा पंचमा ऐसा आया है जी, तो इसलिए मैंने ज्ञान बुझ करके वो अर्थ बताया नहीं कि पुस्तक में लिखा है ओ। अब आगे बढ़ते हैं अगला सूत्र देखिए जो महत्वपूर्ण सूत्र है जो इस बाह्य प्राण में पहला सूत्र जो था वह और ये तीसरा सूत्र इस प्रकरण का हकारानुस्वारो तृतीयचतुर्थौ नासिक्याश्च संवृतकण्ठा नादानुप्रदाना घोषवन्तश्च वर्गा तृतिय चतुर्था अंतस्था वर्ग तृतीयचतुर्थ अंतस्थ हता संवृतकंठा नाद्रदोषवंत वर्गे तृतीयचतुर्थ एक यनी प्रथम विभक्ति का बहुवचन चेती चठी विभक्ति का बहुवचन, अंतस्ता एक तीन, दौ यम एक दो, तृतीयचतु एक दो, चा पद। तृतिय एक दो, एक एक तीन, च अव्यपद संवृतकंठा एक नादानुप्रदान एक घोषवंत अब देखिए सामस तृतीयचतुर्थ इसमें समासे तृतीय चतुर्थ एक इसमें क्या सामस है पद्मा चतुर्थी इतरेतर द्वंद इतरेतर द्वंद सम्यकृती चतुर्थ इतरेतर योग द्वंद अगला है कार अनुस्वारो अकारानुस्वारो अकार अनुस्वारो इसमें कौन सा समास है ऋचा जी अकारानुस्वरव इतर तरह योग द्वंद्व ठीक है बिल्कुल तृतीय चतुर्थ इसमें भी इतरे योग है। इतरे योगद्वंद माता सुदेश जी संवृत कंठा इसमें कौन सा समासमी आदि समृत कंठ संत कंठ समृत कंठ इसमें उं... होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आप इसको अर्थ को देख करके आपको पता लग गया है समृद्ध कंठ सम कंठ वाले तो मतलब कोई और बहुवरी समाज है समृतम समृत कंठ समृत कंठ समृत कंठां समृत कंठाह बबरी समास नादानुप्रदान नादानुप्रदान सीमा इसमें कौन सा समास है नादानुप्रदान नादानुप्रदान अर्थ को देखिएगा नादानुप्रदान नादान नादानुप्रदान वाले हैं बहुब्रीहि बहुब्रिये बहु नादानप्रदान वाले कहते ही पता लग रहा है कि कोई कोई नहीं। नहीं है शब्द कोई। अर्थ नहीं है वही वही नहीं अर्थ नी या दूसरा अर्थी नादः अनुप्रदानः च इति न वर्तते वा द्वन्द्व समास चात्यैव नैव नादानुप्रदानः अत्र अस्ति नादः अनुप्राधन नादः अनुप्रधान ये नादानुप्रधान नाद अनुप्रधान यहां तेज नादानुप्रधान अदान करते मू मूल कारण नाद मूल कारण ये नादानुप्रधान नाद मूल कारण है जिन वर्णों के ऐसे वर्ण है जिन वर्णों के पीछे मूल कारण है नाद जो कि मैंने आपके सामने बताया था अनुप्रदान शब्द को लेकर के वर्णों के पीछे दो कारण है एक श्वास और एक नाद एक श्वास है जो कि पीछे आया था श्वासानुप्रदाना और यह है नादानुप्रदाना नाद है मूल कारण जिन वर्णों के ऐसे वर्णों को नादानुप्रदान कहते हैं बहुरी समास घोषवंत वरुण जी बताएंगे घोषवंत हमें कौन सा समास है बहुवरी होना चाहिए स्वामी जी हां बिल्कुल ठीक है बहुवरी है घोषवंत हमें तब समास में अंतर होगा इसमें क्योंकि घोषो अस्थि ये शाम ते घोषवंत घोषो अस्थि ये ते घोषवंत घोष है घोष है, है जिन वर्णों के ऐसे वर्णों को घोषवंत है कहते हैं इसमें मथु प्रत्यय है जिसमें मथु प्रत्यय आता है तो समझ लेने वहां पर बहुरी समास गोमान मैं आपको बोलूं गोमान गाय वाला तो गोमान का मतलब है गायला धनवान धनवाला जहां मथु प्रत्यय आता है तो समझ लेना वहां बवरी समाज से गाय है जिसका उसको गाय वाला कहेंगे धन है जिसका उसको धनवान कहेंगे ऐसे ही यहां घोष है जिस वर्ण का उसको घोषवान कहेंगे घोषो अस्वस्त मतु इस प्रत्यय घोषवंत मे घोषव गोम गोमता तो घोषो अस्ा थे बनता है भवो निका नासीक्यसिकायां निक्यमें शीरवैवाच्य उसी तरह पहले की तरह यत्यय निका नासिकामे होने वाले वर्ण नासीक्य है अब सूत्रार्थ समझ लीजिएगा सूत्राथ वर्ग तृतीयचतुर्था ये है वर्ग पंचसु वर्ग पंचासु वर्गेश थृतिये चतुर्था तृतीय संजका है। तृतीय चुर्थस अंतस्थ येफ लकार वकार हकारानुस्वारौ हकारः अनुस्वारः यमौ च तृतीयचतुर्थौ तृतीययमः चतुर्थयमः नासिक्याः सकर्ण निक्यं भविष्य संवृतकंठ संवृत ुक्ता है चतुर्थ इति अड नास्ति चतुर्थ तु हा सम्यक् अस्ति अड एव अस्ति चतुर्थ पूर्वस्मिन् सूत्रे च यमौ इति अस्ति तत्र ह्रस्वदीर्घः इति मन्येतव्यं वा आम् वा, आम् हरस्वदीर्घ एव अस्ति सम्यक् अस्ति प्रथमसूत्रे हरस्वदीर्घः अस्ति द्वितीयसूत्र सूत्रे यदस्ति आङ्नासिक अन्यच्च अड इति पुनः एकवारम् अहं वदामि अर्थः वर्गाणां हिंदी हिंदी में में नहीं बताएंगे। भी बताता हूं एक बार संस्कृत में चतुर्थ संजका अंतस्थ संजका रेफा लकारस्कार चतुर्थौ ृतक संकुचितकदजनया घोष्वनुक्ता अब सूत्र का हिंदी में अर्थ के तृतीय वर्ण पाचोवर्गोके तृतीय वर्ण गजड वर्ण। घ ढ ध ध पांचों वर्गों के तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण अंतस्थ संजक यानी यकार रेफ लकार वकार अंतस्थ यानी यकार रेफ लकार वकार हकार और अनुस्वार संजक और चतुर्थ संजक यम नासिक समृत कंठ वाले संकुचित कंठ वाले मुख्य रूप से नाद ध्वनि से उत्पन्न होने वाले मुख्य रूप से नादध्वनि से उत्पन्न होने वाले घोषवान होते हैं घर्षण से युक्त होते हैं ये बाह्य प्रयत्नों से इनको बाह्य प्रयत्न कहते हैं ऐसा कह लीजिए ये सब बाह्य प्रयत्न है एक बार फिर से बता देंगे हादसा पांचों वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्ण पांचों वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्ण अर्थात गजड और ध पांचों वर्गों के तृतीय वर्ण यानी गजड भ चतुर्थवर्ण यानी घ झ ढ अंतस्त यानी यकार रेफ लकार और वकार हकार और अनुस्वार अंतस्त संज्ञक यकार रेफ लकार वकार हकार और अनुस्वार मो में तृतीय और चतुर्थय येमो में तृतीय और चतुर्थियम नासिक ये सब संकुचित कंठ वाले मुख्य रूप से नाद ध्वनि से उत्पन्न होने वाले ये सब समृत यानी संकुचित कंठ वाले नादानुप्रदान यानी मुख्य रूप से नाद ध्वनि से उत्पन्न होने वाले और घर्षण युक्त ध्वनि से घर्षण युक्त ध्वनि से उत्पन्न होने वाले बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं जब स्वर यंत्र का स्वर यंत्र जब संकुचित होता है अपेक्षा से उस स्थिति में जो भी वर्ण हम उत्पन्न करते हैं वो समृद्ध कंठ वाले होते हैं यानी संकुचित कंठ वाले संकुचित स्वर यंत्र वाले होते हैं जब वो उसमें संकुचन होता है तो जो अंदर से लंग्स में से फेफड़ों में से जो वायु आ रही है वह घर्षण करती हुई ख में पहुंचती है तब घोष उत्पन्न होता है इसलिए इसको घोषवान कहते हैं और नाद ध्वनि से उत्पन्न होने वाले हैं इनके, इनके पीछे जो प्राण है वो नाद ध्वनि नाद वाला प्राण होता है इसलिए नादवान है तो संवृत्त कंठ नादान प्रदान और घोषवान ये तीन इसमें धर्म बताएं इन वर्णों के जो धर्म हैं वो समृद्ध कंठ नादान नादानुप्रदान और घोष ये तीन धर्म है तो वर्गों के तृतीय चतुर्थ पांच पांच दस हो गए अंतस्थ जो है यारह लाला व चार चौदह हकार और अनुस्वार सोलह और तृतीय और चतुर्थ यम अठारह नासिक इन्हीं को कहना चाहिए मेरे विचार से वो जो आ, मैंने बोला है कि ना वो नहीं होना चाहिए ये अठारह ही वर्ण होना चाहिए नासिक के तो इसी के साथ में जुड़ता है अनुनासिक और नासिक की जो पढ़ा इन्होंने तृतीय चतुर्थ हो ये नासिक तृतीय चतुर्थ यम के लिए होना चाहिए पर ऐसे कैसे किया क्या लिखते हैं यह मरता है तो अनुनासिक और होता था सासिक अकाराधिक स्वर सासिक अकाराधिक स्वर इनका समृद्ध कंठ अच्छा नासिक किसे सासिक स्वरों को ले रहे हैं ये जो स्वर हैं, ये स्वर दो प्रकार के होते हैं सानुनासिक और निरानुनास्तिक यानी स्वरों के ऊपर जब चंद्रबिंदी और चंद्रबिंदी लगाते हैं तब तो सानुनासिक कहते हैं इनको और चंद्रबिंदी नहीं लगाते हैं तो निरानुनासिक कहते अनुनासिक सहित को सानुनासिक अनुनासिक रहित को निरानुनासिक ये आगे बताएंगे आगे आएगा ये, ये सानुनासिक और निरानुनासिक यानी स्वरों के जो भेद है उनको बताएंगे तब वो सानुनासिक और निरानुनासिक के नाम से बताएंगे आगे जाकर के भेद तो यहाँ स्वामी दयानंद ने नासिक से सानुनासिक लिया है स्वरों को लिया है अब इन्हीं वर्णों को अल्प और महाप्राण के रूप में आगे अगले सूत्र से बताया जा रहा है अगले सूत्र को देखिएगा स्वामी जी जब यहां संख्या करते हैं तो सानुनासिक जो अकारादि जितने भी स्वर हैं वो सभी आ जाएंगे संख्या में यह समूह बन जाएगा अनुनासिक हां जी सानुनासिक स्वरों को ले रहे हैं ना यहाँ अकारादि स्वर सानुनासिक ले रहे हैं समूह कहलाएगा सानुनासिक समूह स्वरों का जी जी जी यानी विवृत कंठ में और समृद्ध कंठ में अक्षर बराबर है देखिए विवृत कंठ में और समृद्ध कंठ में वहां पर भी अठारह है यहां पर भी अट्ठारह पर वहां अनुनासिक नहीं है यानी निरानसिक भी नहीं है यहां पर निरानाशिक को पढ़ा सानुनासिक को पढ़ा है वहां निरानसिक को नहीं पढ़ा बस ये अंतर है स्वरों को यहां जोड़ा है वहां पर नहीं जोड़ा है जैसे दूसरा दूसरे सूत्र में एक अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा है इस सूत्र के बाद में ऐसा सूत्र नहीं है तो वृद्ध पाठ में वो सूत्र है जो पहले मैंने आपको दूसरे सूत्र में बोला था वर्ग वर्ग यमा तृतीय अंतस्ता अल्प इतरे सर्वे महाप्राणा सूत्र को लिख लीजिएगा जिनके पास नहीं है वर्ग यमा वर्ग यमा वर्ग यमा तृतीया तृतीया अंतस्ता तृतीया अत अ तृतीया अत अल्प्राण इतरे सर्वे महाप्राण इतरे सर्वे महाप्राण वर्गीय तृतीया अतचप्राण इतरे सर्वे महाप्राण तो वर्गय ष्टि बहुवचन है तृतीया प्रथम बहुवचने अंतस्ता है प्रथम बहुवचने अव्ययपद अल्प्राण प्रथम बहुवचने इतरे प्रथमा बहुवचने सर्वे प्रथमा बहुवचने महाप्राण प्रथम बुवचने वर्गीय so आपको समझ में आ रहा है कि छे तीने तृतीया एक अंतस्ता है एक अल्प प्राणा एक नहीं। इतरे एक तीन सर्वे एक है महाप्राणा एक ये विभक्तियां आपके सामने रखती है और आगे इसमें समास देखिएगा वर्ग्या यमा वर्ग यमा उसी प्रकार इतरे इतर योग द्वंद अल्प प्राणा इसमें वही बहुरी समास महाप्राण वही बहुरी समासे सूत्र का अर्थ आप समझ लीजिएगा वर्गेशु वर्गेश अर्थात वर्गस्थ वर्णेश वर्गेश अर्थात वर्गस्थ गजडदबाह अर्थात वर्गस्थवर्णस यमेशु तृतीयाफ वकार अंतस्थ अर्थ रेफ लकार वक अलप्राण अल प्रयत्न इतरे इतरे अर्थ तृतीय अतिक्ता तृतीयातिरता इतरे तृतीयाति धीयाति अर्था चतुर्थ संजता ध सर्वे महा अर्थात वर्गस्थ वर्गस्थवर्णस तृतीया अंतस्था यरलवा अलपाणव इतरे तृतीयतृतीयाति चतुसभा महाप्राणवंत महाप्राणवंत हिंदी में अर्थ मैं बता रहा हूं वर्गों में वर्गों वर्गो में वर्गों में तृतीय संजक तृतीयचतुर्थ अन्तस्थ या लाभा वर्गों में तृतीय संजत तृतीय चतुर्थ यम और अंतस्थ अल्प प्रयत्न वाले अल्प प्राण वाले होते हैं तृतीय वर्णों को छोड़कर चतुर्थ वर्ण अर्थात ये महाप्राण होते हैं ये महाप्राण वाले होते हैं ये महाप्राण वाले होते हैं स्वस्थ हो रहे हैं है आपको तृतीय वर्ण अल्प वाले हैं चतुर्थ वर्ण महाप्राण वाले हैं यह समझना है तो आपके सामने प्रथम वर्ण आया है अल्प प्राण द्वितीय वर्ण आया है महाप्राण तृतीय वर्ण आया है अल्प प्राण चतुर्थ वर्ण आया है महाप्राण अब पंचम वर्ण के बारे में नहीं बताया पंचम वर्ण के बारे में अगले सूत्र में बताया जा रहा है पुस्तक में देखिएगा अगला सूत्र है यथा तृतियास तथा पंचमाह यथा तृतीया तथा पंचमाह यथा अव्यय पद है तृतीय प्रथमा ववचन तथा चमा प्रथमाच यहाँमा सूत्रास्पष्ट तृतीय वर्णा तथा पंचमर्णाव यृतीयर्णा पंचम वर्णावती जिस प्रकार वर्गों के तृतीय वर्ण होते हैं जिस प्रकार वर्गों के तृतीय वर्ण होते हैं उसी प्रकार वर्गों के पांचवें वर्ण होते हैं जिस प्रकार वर्गों के तृतीय वर्ण होते हैं उसी प्रकार वर्गों के पांचवें वर्ण भी होते हैं यह सूत्रार्थ हो गया परंतु परंतु जैसे तृतीय वर्ण होते हैं वैसे पांचवें वर्ण भी होते हैं परंतु उन पांचवें वर्णों में थोड़ा सा अंतर है इस अंतर को अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है देखिए को गुण आनुना गुण आनुना प्रथम विभक्ति के एक वचने आनुना चष्टि बहुवचन अथमा एक गुण प्रथम एक वचन। आनुनासीक्य अव असीक आनुनाक या भावा, भावा भाव भवन है अनुनासिकस्य भाव अनुनासिकम अनुनासिक का होना अनुनासिक भाव भाव का अर्थ होता है होना अनुनासिकस्य भाव अनुनासिक का होना ही अनुनासिकम है यानी इन पांचों वर्णों में अनुनासिकपन है अनुनासिकपन है इसलिए कह रहे हैं अनुनासिकस्य भावा अनुनासिक का होना उन पांचों वर्णों में अनुनासिकपन का होना जिन वर्णों में अनुनासिकपन है उन वर्णों को कहते हैं अनुनासिक वर्ण यानी उन वर्णों में अनुनासिकपन है एक अलग धर्म है जैसे वर्गों के तृतीय वर्ण है वैसे पंचम वर्ण है अर्थात वर्गों के तृतीय वर्ण अल्प प्राण वाले हैं ऐसे ही वर्गों के पांचवें वर्ण भी अल्प वाले लेकिन उसमें एक और अतिरिक्त गुण है अनुनासिकप इसलिए कह रहे हैं आनुनासिक आनुनासिकम यम अधिको गुण तो सूत्रार्थ होगा एशाम उक्ता नाम पंचम वर्णा नाम एशाम उक्ता नाम पंचम वर्णा अनुनासिकता, अनुनासिकता, अनुनासिकता अतिरिक्तो भवति पंचम अनाकता अनुनासिकता अतिर अतिरिक्तो भवति वर्गों के पंचम वर्णों का वर्गों के पंचम वर्णों का वर्गों के पंचम वर्गों का वर्गों के पंचम वर्णों का तृतीय वर्णों की अपेक्षा वर्गों के पंचम वर्णों का तृतीय वर्णों की अपेक्षा अनुनासिकता गुण अधिक है वर्गों के पंचम वर्णों का तृतीय वर्णों की अपेक्षा अनुनासिकता गुण अधिक है फर्स्ट हो गया अगला सूत्र देखिए शादय ऊषमाण ओम ओम स्वामी जी ये अल्प प्राण वाले भी हैं और अनुनासिकता भी ना से बोले जाने वाले भी हैं हां इसमें अधिक गुण यह है कि ये अल्प प्राण तो है उसके साथ में अनुनासिकपन भी है ना बोला जाता है ये हा सा गुण अधिक धन्यवाद शादया ऊष्मानो शादयः प्रथमविभक्ति क बहुवचन हैमानः प्रथमविभक्ति क बहुवचन हैर शादया देखिये एक अलग शब्द आ है इसको ध्यान दीजिए आप शाह यानी शाह आदया, आदया यानी शकार आदि में है जिनके शकार आदि में है जिनके यानी बहु समास को दे रहा है शादया शब्द तो इसका विग्रह ऐसा करेंगे श शा, आदिर शाह आदिर ये शाम थे शकार आदि में है जिनके ऐसे को शादया कहते हैं यानी शर्ण चार है इन वर्णों में पहला वर्ण है शकार तो इसको ऐसा कहेंगे ऐसा कहते हैं शकार आदि में है जिनके यानी जिनके मतलब जिन ऊष्म के शकार आदि में है जिन वर्णों के उसको कहते हैं शादय इसलिए ऊष्मान का विशेषण बन गया ये शादय बहुरी समास है तो जहां पर इस तरह का आता है तो समझ लेना वह बहुरी समास है कादय शादय यादय कार आदि है जिसमें ऐसे अंतस्त यादयदि में है जिनके ऐसे अंतस्त वर्ण कवर्ग ककार आदि में ऐसे कवर्ग ककार आध, का, का मतलब कवर्ग कवर्ग में ककारादि में कादया चादयादया पांचों वर्गों को ऐसा बोल सकते कचड़तप तो क, च, चा चादया ते ता ता पा सब बहुरी समास को कहेंगे तो सूत्र है, सरल शकार, शकार, सकार हकार इत्यते वर्ण ऊष्सा महाप्राणा चकार कार सकार हकार इेते वर्णसा महाप्राणा चकार षकार सकार हकार ये वर्ण ऊष्म महाप्राण वाले होते हैं अगला सूत्र देखिए अगला सूत्र है सस्थानेन न सस्थानेन सीती सस्थानेन, द्वितियाह। सस्थानेन स स्थने द्विती स स्थान तृतीय विभक्ति का एक वचन और द्वितीय प्रथमा विभक्ति का बहुवचन स स्थान यहां पर बहुरी साम से सग्रह होता है समानम स्थानम यस्य स सनम स्थान सह स इसका विग्रह वाक्य है यस्य सामनम स्थानम यर्थात तुल्य स्थान वर्ण सह स्थान द्वितीय सामनम स्थानम ये शादय ऊष्म में तो ऊष्मर्ण जो बोला है उसके बाद यह सूत्र है ऊष्म के समान है द्वितीय द्वितीय वर्ण वर्गों के जो द्वितीय वर्ण है वो ऊष्मों के समान है इसको कहते हैं स स्थान द्वितीय व्याकरण में इसका प्रयोग आएगा याद रखना स स्थान द्वितीय इसका समानम स्थान हाँ जी विग्रह कथम कर तो शक्नु वे जो स्थान में सकार है उसके पास स्थान दो शब्द सकार और स्थान तो सकार समान शब्द को सकार हो जाता है यानी समानम के स्थान में स आदेश होता है पूरे समानम शब्द के स्थान में समान शब्द के स्थान में सकार जो रखते हैं बाकी कोटा देते हैं ऐसे समझ लीजिएगा तो समानम स्थानम य स्थाना ऐसा समान स्थान है जिस वर्ण का ऐसे वर्ण को समान स्थान वाला वर्ण कहते हैं वह कौन है द्वितीय द्वितीय वर्ण और किसके समान है इससे पहले किसको बताया ऊषमा को बताया तो ऊष्मा वर्ण के समान है द्वितीय वर्ण तो सूत्रार्थ लिखिएगा समानस्थानेन अर्थात् ऊष्मनावर्णेन समानस्थानेन अर्थात् ऊष्मणावर्णेन समानस्थानेन ऊष्मनावर्णेन द्वितीया वर्णाः द्वितीया वर्णावं सूत्र का अर्थ हिंदी में आप लिख सकते हैं ऊष्म को प्रापो प्राप्त म्यूट करके रखिएगा ऊष्मत्व को प्राप्त किए हुए ऊष्मत्व को प्राप्त किए हुए शकारादि के समान ऊष्मत्व को प्राप्त किए हुए शकारादि के समान द्वितीय वर्ण भी होते हैं ऊष्म को प्राप्त किए हुए शकारादि के समान द्वितीय वर्ण होते हैं अंतिम सूत्र देखिएगा हकारेण चतुर्था हकारेण चतुर्था हकारेन चतर्था हकारेन तृतीय विभक्ति केुर्थ प्रथम विभक्ति केवचने हकारेन चुर्थ सूत्र ऊष्वकार ऊष्मल्यं वर्गण चतुवर्णा ऊष्मेन तु्य वर्गण चतुवर्णा अथवा ऐसा भी लिख सकते हैं। यथा यकार यहा यथा हकार ऊष्मा तथ चतुर्थ तो ये आपका प्रकरण पूरा हो गया बाह्य प्रकरण इसमें से कुछ पूछना हो तो आप कल पूछ लेना इसको अच्छी तरह देख कर क्या आइएगा ओंकार करते हैं ओम शांत